ओशो ओशो की जीवंत जी, में परम सत्य के अनुभव की सुगंध है वे आज के युग के जीवन रहस्यवादी संतों में से एक हैं। आइए सुनते हैं उनकी अमृत वाणी। सत्संग के सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं ऊर्जा से संबंधित कुछ और प्रश्न मित्रों ने पूछे हैं एक मित्र ने पूछा है कि ऊर्जा ध्यान के द्वारा चक्रोपचार की विधि समझाए स्वयं के उपचार के लिए यह विधि बहुत ही कारगर है विशेषकर उन बीमारियों के लिए जो भीतर से बाहर की तरफ फ्रॉम इनसाइड आउट आती हैं ऊर्जा ध्यान की विधि बहुत ही सरल है प्रत्येक व्यक्ति इसको कर सकता है इसका पहला चरण ऊर्जा जागरण का है खड़े होकर अपने शरीर को नीचे से ले ऊपर तक कंपित करना है उसके वाइब्रेशंस कंपन को महसूस करना है और भाव करना है कि पैर के पंजों से होती हुई ऊर्जा सिर की तरफ जा रही है पाँच मिनट यह प्रक्रिया करने के बाद मंगल भाव से भरे हुए धीरे से बैठ जाना है रीढ़ सीधी रखना है गर्दन सीधी बिना तनाव के जितनी सीधी हो सके और फिर क्रमशः एक एक चक्र पर संगीत के साथ भाव करना है कि ऊर्जा उस चक्र को और उस चक्र से संबंधित अंगों को हील कर रही है उन्हें स्वस्थ कर रही है जैसे इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं जैसे संगीत में सात स्वर होते हैं ठीक वैसे ही हमारे भीतर सूक्ष्म शरीर में भी सात चक्र हैं जहां ऊर्जा का प्रवाह होता है जहां से ब्रह्म की ऊर्जा हमारे स्थूल शरीर तक पहुँचती है वे कांटेक्ट पॉइंट्स हैं उनके लोकेशन को उनकी स्थिति को स्मरण रखें सबसे पहला मूलाधार चक्र जो है वह है शरीर के सबसे निचले हिस्से पर ऐसा समझें कि बैकबोन की जो अंतिम हिस्सा है जिसे कॉकिक्स कहते हैं वहां पर मूलाधार चक्र है दूसरा चक्र जन्मनेन्द्रीय के पीछे उसका नाम स्वाधिष्ठान चक्र तीसरा चक्र मणिपुर नाभि के पास चौथा चक्र अनाहत या हृदय चक्र भी उसे कहते हैं छाती के मध्य में पाँचवा चक्र विशुद्ध गले के मध्य में छठवां चक्र आज्ञा दोनों भ्रक्टियों के मध्य में जहाँ तिलक लगाते हैं और सातवा चक्र सहस्त्रार सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर इन चक्रों की स्थिति सामने से और पीछे से दोनों तरफ से आंकी जा सकती है यद्यपि चक्र की ठीक ठीक स्थिति शरीर के मध्य भाग में है बाएं और दाएं दोनों के ठीक मध्य में सामने और पीछे इन दोनों के भी ठीक मध्य में लेकिन करस्पॉन्डिंग प्वाइंट्स जो शरीर में हैं उनको हम सामने और पीछे दोनों तरफ से पकड़ सकते हैं तो शरीर की कंपन अभ्यास के बाद बैठने के उपरांत इस जागी हुई ऊर्जा का उपयोग चक्रोपचार में करते हैं शुरुआत पीछे से करते हैं मूलाधार चक्र से संगीत चलता है कोई डेढ़ मिनट तक और उस समय हम भाव करते हैं कि मूलाधार चक्र स्वस्थ हो रहा है और उससे संबंधित अंग नीचे के दोनों पैर भी स्वस्थ हो रहे हैं क्रम से ऊपर की ओर बढ़ते हैं पीछे से चक्र का और ठीक से स्थिति को जानने के लिए एक हाथ अथवा दोनों हाथ से चक्र को स्पर्श करना भी उपयोगी है उससे भाव और गहन हो पाता है और जहां आप हाथ से स्पर्श कर रहे हैं वहां ऊर्जा का एहसास घनीभूत रूप से हो पाता है कोई व्यक्ति जो कल्पनाशील है वे चाहे तो चक्र का रंग भी प्रक्षेपित करके देख सकते हैं या कोई फूल या कोई और पैटर्न जो आपको पसंद आता है आप भाव करें कि उस रंग का फूल उस चक्र पर खिल रहा है ये जो सात रंग है इंद्रधनुष के वही हमारे चक्रों के रंग भी हैं मूल आधार का रंग लाल है स्वादिष्ठान का रंग नारंगी मणिपुर चक्र पीले रंग का है हृदय चक्र हरे रंग का विशुद्ध चक्र नीले रंग का जामुनी रंग का आज्ञा चक्र और बैगनी रंग का सहस्त्रार चक्र तो इन रंगों की कल्पना कोई फूल या कोई और सुंदर पैटर्न जो आपको भाता है वह कल्पना भी सहयोगी हो जाती है और भाव करें कि संगीत की तरंगें उस चक्र तक पहुंच रही हैं और उस चक्र को स्वस्थ कर रही हैं ब्रह्म की ऊर्जा उस चक्र पर बरस रही है ग्रहणशील हो जाए रिसेप्टिव हो जाएं। आपको कुछ करना नहीं है केवल भाव और इस ग्रहणशीलता का भाव कि आप ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं और उस चक्र से संबंधित अंग धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं उनमें ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है तो क्रमशः रीढ़ की हड्डी पर पीछे से चलेंगे करीब करीब डेढ़ मिनट एक एक चक्र को हील करते हुए आरोह क्रम में फिर सहस्त्रार पर पहुंचने के बाद सामने से उतरते हुए अवरोह क्रम में फिर एक एक चक्र को हील करेंगे इस प्रकार इन सातों चक्रों की हीलिंग ऊर्जा ध्यान की विधि में की जाती है हीलिंग करने के पश्चात फिर ध्यान का प्रयोग आता है शिथिलीकरण और आत्मस्मरण हीलिंग तो एक बहाना है उपचार तो एक बहाना है असली बात है ध्यान उपचार के माध्यम से आप ग्रहणशील हो जाते हैं ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता रिसेप्टिविटी ग्राहकता आपकी बढ़ जाती है और तब शिथिल होना बहुत आसान है और उसके बाद आत्मस्मरण में डूबना भी बहुत आसान है तो ऊर्जा ध्यान सच पूछो तो ध्यान का एक प्रयोग है हीलिंग या उपचार उसका एक बाई प्रोडक्ट उप उत्पत्ति वह उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है यद्यपि कोई मित्र चाहें तो उपचार के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं यह डिवाइन ही लिंग का ही एक प्रयोग है एक मित्र ने पूछा है कि यदि ऊर्जा ध्यान के समय लेटने की बजाय हम बैठे ही रहें तो क्या यह भी उतना ही लाभदायक होगा क्योंकि कई बार लेट जाने से नींद भी आ जाती है नींद की चिंता ना करें नींद आ जाए तो उसे भी स्वीकार कर लें उससे लड़ें नहीं उसका प्रतिरोध ना करें यदि आप बैठ के या खड़े होकर जब ध्यान करते हैं खासकर ऊर्जा ध्यान जो कि रिसेप्टिविटी पर ग्राहकता पर आधारित है खड़े होकर या बैठकर हमारी ग्रहणशीलता कम हो जाती है एक प्रकार का रजिस्टेंस अस्तित्व से एक लड़ाई सूक्ष्म तल पर चलती रहती है जब हम लेटते हैं लेटने के साथ ही हमारा शरीर पूरा पूरा शिथिल हो जाता है इसलिए लेटना बहुत उपयोगी होगा आप ज़्यादा रिसेप्टिव हो पाते हैं ग्रहण कर पाते हैं बैठकर उतनी रिसेप्टिविटी संभव नहीं आप करके देखना ये तो ज़रूर है कि बैठकर आप सो नहीं पाएंगे लेकिन याद रखना आप ऊर्जा को ग्रहण भी ठीक ढंग से ना कर पाएंगे क्योंकि आप शिथिल नहीं हो पाएंगे एक प्रकार का प्रतिरोध ऊर्जा के साथ निरंतर चलता रहेगा इसीलिए तो लेटने पर नींद आ जाती है क्योंकि हमारा प्रतिरोध समाप्त हो जाता है बैठकर सोना मुश्किल है खड़े होकर सोना तो और भी ज्यादा कठिन इसलिए लेटकर ऊर्जा ध्यान में उपचार के पश्चात सिद्धलीकरण और आत्मस्मरण में जाएं भले ही नींद भी आ जाए वह नींद भी स्वास्थ्यदायी होगी वह नींद भी एक प्रकार की डीप हीलिंग भीतर करके जाएगी वह नींद साधारण नींद न होगी वह एक प्रकार की योग निद्रा होगी तो लेटना उपचार के लिए लाभदायक है आप ज्यादा रिसेप्टिव हो पाते हैं बैठकर या खड़े होकर हमारा चित्त एग्रेसिव बना रहता है आक्रामक बना रहता है लेटना ज्यादा उपयोगी है तीसरा प्रश्न एक मित्र ने पूछा है किसी अन्य मित्र की डिवाइन हीलिंग करते समय कौन कौन सी बातों की सावधानी हमें बरतनी चाहिए और डिवाइन हीलिंग किस प्रकार दूसरे को देनी चाहिए कुछ छोटी छोटी बातों की तरफ मैं इशारा करूंगा सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति एक हीलर हो सकता है या हम सबकी प्राकृतिक क्षमता है इसमें कोई विशेषता या खूबी की बात नहीं है ये कोई विशिष्ट कला नहीं है हमने उपयोग नहीं किया है इसका यह अलग बात है लेकिन अगर उपयोग करना हम चाहें तो हमारे भीतर वह शक्ति छिपी हुई है और वह शक्ति शीघ्र ही अपना असर दिखाने लगेगी बहुत जल्दी आप उसके प्रभावों को महसूस कर पाएंगे और जिन मित्रों को आप हीलिंग दे रहे हैं वे भी उन प्रभावों को महसूस कर पाएंगे थोड़ी सी भीतर अपने एडजस्टमेंट इस ऊर्जा को थोड़ा व्यवस्थित करने की बात है और वह कुछ प्रयोगों से हो सकेगा कुछ छोटी मोटी बातों का स्मरण रखें सबसे पहली बात तो यह याद रखना कि हीलर परमात्मा ही है वह डिवाइन एनर्जी वह दिव्य ऊर्जा ही चिकित्सा का कार्य करती है हम केवल उसके माध्यम हैं यह सबसे मुख्य बात यदि हमारा अहंकार बीच में आ गया और आप सोचने लगे कि मैं हीलिंग कर रहा हूं मैं कुछ विशिष्ट हूं कोई बड़ी खूबी का काम कर रहा हूं तो फिर ही लिंग ना हो सकेगी आप माध्यम ना बन पाएंगे आप बिल्कुल बांस की पोली पोंगरी के समान हो जाएं प्रभु के ओठों पर बांसरी बन जाएं और प्रभु को अपना गीत गाने दें अपना काम करने दें आप स्वयं से शून्य हो जाएं अहंकार से शून्य विचारों से शून्य भाव से भरे हुए मंगल भाव से प्रार्थना भाव से भरे हुए जिस व्यक्ति की आप हीलिंग देने जा रहे हैं उसके प्रति खूब खूब सद्भाव से भरे हुए विचारों से शून्य अहंकार से शून्य परमात्मा को अपना काम करने दें स्वयं को इंस्ट्रूमेंटल समझें एक उपकरण की भांति प्रभु के हाथों में नाचती हुई कठपुतली की तरह और तब आप पाएंगे कि आप एक बहुत अच्छे माध्यम बन गए प्रत्येक व्यक्ति के भीतर यह क्षमता है प्रत्येक व्यक्ति यह कर सकता है थोड़े से आप प्रयोग करेंगे तो बात ख्याल में आ जाएगी दूसरी बात आपसे कहना चाहूंगा यदि कोई आपके अहंकार को चैलेंज करता है चुनौती देता है कि मेरी हीलिंग करके बताओ उसकी हीलिंग आपका भी मत करना क्योंकि वह व्यक्ति रिसेप्टिव नहीं है वह आपसे संघर्ष करेगा उसकी ऊर्जा शिथिल नहीं होगी वह आपसे ऊर्जा कभी भी ग्रहण नहीं करेगा और जब उसने चुनौती दी है उसने आपके अहंकार को भी सजग कर दिया है आप भी एग्रेसिव हो जाएंगे आप कुछ करने की सोचेंगे और फिर कुछ भी ना हो सकेगा प्रयोग असफल जाएगा तो कभी भी ऐसे व्यक्ति की हीलिंग करने मत जाना जिसने एक चुनौती की तरह दिया है आपको कि मेरी हीलिंग करके बताओ क्योंकि उसने ठान लिया है कि वो हील नहीं होगा उसकी हीलिंग करने से कोई लाभ नहीं हीलिंग तो एक बहुत ही प्रेमपूर्ण माहौल में एक भाईचारे की परिस्थिति में बड़े सद्भाव सिंपैथी सहानुभूति के माहौल में ही संभव है हीलर और हीलिंग लेने वाला इन दोनों के बीच में कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए एक तालमेल होना चाहिए एक प्रेम की ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए तो ही हीलिंग संभव है नहीं तो हीलिंग नहीं हो सकती हीलिंग का समय सुबह का चुनें तो ज़्यादा अच्छा उस समय आप ताजे होते हैं अभी अभी नींद पूरी हुई है चित्त शांत है शून्य है उस समय हीलिंग करना ज़्यादा आसान है कोई व्यक्ति सोचे कि शाम को थके माँदे दिन भर के काम काज से लुटे पिटे फिर किसी की हीलिंग करने बैठेंगे तब मुश्किल हो जाएगी क्योंकि आप स्वयं ही अपनी सारी ऊर्जा दिन भर के क्रियाकलापों में खो चुके हैं इसलिए सुबह का समय ताजगी से भरे हुए हैं प्रसन्न हैं ऊर्जावान हैं वह समय ज़्यादा उपयोगी होगा स्नान करने के बाद हीलिंग दें और जो व्यक्ति हीलिंग ले रहा है अगर वह भी स्नान करे तो ज़्यादा अच्छा होगा ताजे कपड़े पहने आप भी और वह व्यक्ति जो हीलिंग ले रहा है वह भी स्वच्छ हवा हो ऐसा कोई कमरा चुनें जहां स्वच्छ हवा आती हो खिड़की दरवाजे खोल के रखें मन शांत हो कमरे में कोई फूल या अगरबत्ती अपनी पसंद की कोई खुशबू रूम स्प्रे उसका इस्तेमाल करें एक विशिष्ट भाव दशा आपकी बन जाए किसी इष्ट देवता जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है उनकी तस्वीर या मूर्ति उस कमरे में हो वह भी उपयोगी होगी जिस कमरे में आप हीलिंग करने जा रहे हैं यदि उस कमरे को सिर्फ उसी कार्य के लिए सुरक्षित रखें छोटा हो कमरा और सिर्फ वहाँ पर हीलिंग का ही काम हो तो वह कमरा धीरे धीरे चार्ज्ड हो जाता है ऊर्जावान हो जाता है और तब वहाँ पर हीलिंग देना ज़्यादा सरल हो जाता है यदि उस कमरे में दिन भर और अन्य गतिविधियाँ भी चलती हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत प्रकार की तरंगें बहुत प्रकार के प्रभाव वहाँ छूट जाते हैं हीलिंग देने के पहले थोड़ा सा व्यायाम कर लें अपने भीतर की शक्ति को जगा लें पाँच मिनट भस्त्री का प्राणायाम या कपाल भाती क्रिया कर लें अपनी ऊर्जा को ऊर्दगामी कर लें कुछ मिनट शांत शून्य ध्यानपूर्ण हो जाए साक्षी हो जाए स्वयं के और जिन मित्रों को समाधि का ज्ञान है वे सुरति और निरति का स्मरण करें परमात्मा के संगीत को सुनें, परमात्मा के आलोक को देखें कुछ मिनट उसमें डूबने के बाद फिर हीलिंग की प्रक्रिया शुरू करें जिस व्यक्ति को आप हीलिंग दे रहे हैं उसको लिटा दें वह कंफर्टेबल हो आराम से हो उसको शरीर में कहीं कोई कष्ट ना हो यदि वह व्यक्ति अपरिचित है तो उसे आप स्पर्श ना करें व्यक्ति का आभा करीब करीब छः इंच दूर तक शरीर से फैला हुआ होता है आप तीन चार इंच दूर से भी अपनी हथेली को रखें वहाँ से भी वही प्रक्रिया हो सकेगी जो छूने से होती है सामान्यतः छूने से हम चौंकते हैं सजग हो जाते हैं और जो व्यक्ति हमें छू रहा है उसके प्रति एक प्रकार का संघर्ष शुरू हो जाता प्रतिरोध शुरू हो है जिस प्रकार की सभ्यता हमने विकसित की है उसमें स्पर्श कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती स्पर्श का अर्थ या तो कामुकता से होता है या हिंसा से होता है पिता ने चांटा मारा बच्चे को पिता का यही स्पर्श बच्चे ने रिसीव किया है स्पर्श के साथ साथ हिंसा क्रोध जुड़ गए या स्पर्श के साथ कामवासना जुड़ गई और इन दोनों ही स्थितियों से व्यक्ति बचना चाहता है दोनों ही आक्रमण जैसे लगते हैं इसलिए जिस व्यक्ति को आप हीलिंग दे रहे हैं अच्छा हो कि इसको स्पर्श इस ना करें जब तक कि बहुत इंटीमेसी ना हो जब तक वह व्यक्ति बिल्कुल शिथिल ना हो और वह स्पर्श के लिए तैयार ना हो तो इस बात को आप परख लें सामान्यतः स्पर्श ना ही करें तो ज्यादा अच्छा क्योंकि जैसे ही आप स्पर्श करते हैं वो व्यक्ति बहुत ज्यादा चौंक के सजग हो जाता है और वह ग्रहणशील नहीं रह जाता वो अपने बचाव करने लगता है ये घटना बहुत सूक्ष्म तल पर घटती हम जानते भी नहीं अनजाने अचेतन में इस स्पर्श से हम बचना चाहते हैं इसलिए स्पर्श इस ना करें तीन या चार इंच दूर से भी आप हीलिंग दे सकते हैं हीलिंग की शुरुआत प्रार्थना से करें मंगल मंगलभाव से करें वह व्यक्ति भी प्रार्थना की भावदशा में हो आप भी प्रार्थना की भावदशा में हो दोनों मिलकर परमात्मा से प्रार्थना करें कि हम एक छोटा सा प्रयोग करने जा रहे हैं इस प्रयोग में हमारी मदद करें हम आपके वहीकल आपके माध्यम बन रहे हैं आपकी ऊर्जा हमसे बहने दें इस मंगल भावना के साथ प्रार्थना के साथ फिर करुणा से भरे हुए उस व्यक्ति की ही आप शुरू करें यदि कोई उसका विशिष्ट अंग रुग्ण है तो उस अंग के पास अपनी हथेलियाँ रख के भाव करें कि प्रकाश की एक ऊर्जा या ऊष्मा आपकी हथेलियों से निकलकर उस व्यक्ति के शरीर की ओर जा रही है आपके आभा से निकलकर उस व्यक्ति के आभा में प्रवेश कर रही है और जो मित्र निरति समाधि कर चुके हैं उनके लिए तो यह कल्पना की बात नहीं है एक वास्तविकता की बात है अंतस आलोक में डूब जाए अपने आभा मंडल का स्मरण करें और भाव करें कि आपके आभा मंडल से ऊर्जा उस व्यक्ति के आभा मंडल में प्रवेश कर रही है यदि आपको स्पष्ट ऊर्जा का एहसास ना हो तो अपनी दोनों हथेलियों को एक मिनट रगड़ लें गर्माहट से भर लें या दोनों हाथों को जोर जोर से झटक लें ताकि उन हाथों में ऊर्जा आ जाए आपकी हथेलियाँ जीवंत हो जाए और पुनः इस प्रयोग को दोहराएं तब सफलता मिलने की संभावना ज्यादा हो जाएगी निरंतर स्मरण रखें आप केवल एक माध्यम दिव्य ऊर्जा आपके माध्यम से प्रवाहित हो रही है बह रही है जितनी देर तक आपका भाव हो हीलिंग की इस प्रक्रिया को करें उसके बाद उस व्यक्ति को धन्यवाद दें उसने को एक मौका दिया है उसके प्रति अनुग्रह से भरें परमात्मा के प्रति भी अनुग्रह से भरें धन्यवाद से भरें कि आपको एक मौका मिला आप माध्यम बन सके यह ना सोचें कि आपने उस व्यक्ति पर कोई उपकार किया है उसकी कोई भलाई की है बल्कि यही ख्याल आपके मन में हो कि उसने आपको एक खूबसूरत मौका दिया था अपना प्रेम शेयर करने का अपनी करुणा को बांटने का परमात्मा की ऊर्जा के माध्यम बनने का हीलिंग समाप्त करने के बाद अच्छा हो एक बार आप स्नान कर अपनी दोनों हथेलियों को जोर जोर से झटक लें या पूरे शरीर को कंपित कर लें जैसा कि ऊर्जा ध्यान के प्रथम चरण में या कुंडली ध्यान के प्रथम चरण में किया जाता है दो तीन मिनट अपने पूरे शरीर को कपा लें ताकि उस बीमार व्यक्ति से अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ गई है तो वह साफ़ सुथरी हो जाए उस कमरे को भी एक बार साफ़ कर लें ताजी हवा वहाँ आती रहे अगरबत्ती या फूल वहाँ पर रखें उसकी खुशबू वहां फैले ताकि कोई नकारात्मक ऊर्जा तरंगें अगर वहां हों तो वे बाहर निकल जाएं इस प्रकार से हीलिंग का यह प्रयोग किया जाता है व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप से भी हीलिंग की जाती है उसके दो तरीके हैं एक तरीका कि रुग्ण व्यक्ति को लिटाकर तीन व्यक्ति उसकी सामूहिक चिकित्सा करें एक व्यक्ति उसके सिर के पास हाथ रख के बैठ जाए दूसरा व्यक्ति उसके दोनों पैर के तलवों के पास अपनी दोनों हथेलियां रख के और तीसरा व्यक्ति या तो बीमार अंग पर अथवा उसके पेट के ऊपर नाभि के ऊपर अपनी दोनों हथेलियां रख के बैठ जाए ये तीनों व्यक्ति बैठकर एक मिनट भस्ती प्राणायाम करें फिर शांत हो जाए शिथिल हो जाए साक्षी भाव में डूबें मांस की पोली पोंगरी हो जाएं, ऊर्जा को प्रवाहित होने दें और यदि सुरति समाधि और निरति समाधि का उन्हें ज्ञान है तब प्रभु के संगीत और प्रभु के आलोक में डूबें और भाव करें कि आपके हथेली के आभा मंडल से होती हुई ऊर्जा उस व्यक्ति के शरीर में प्रवाहित हो रही है और स्वस्थ हो रहा है प्रार्थना भाव के साथ अनुग्रह से भरे हुए पाँच सात मिनट इस भावदशा में डूबे रहे इस विधि से बहुत से लोगों की चिकित्सा एक साथ की जा सकती है सात मिनट एक व्यक्ति को देना होगा सामूहिक चिकित्सा का एक और विधि है जब ओशो स्वयं ध्यान शिविर करते थे चिकित्सा की ये तीनों विधियां इंडिविजुअल डिवाइन हीलिंग और ग्रुप डिवाइन हीलिंग के दोनों रूप ध्यान शिविरों में उपयोग लाए जाते थे तीसरी विधि सामूहिक चिकित्सा की है कि एक मुख्य चिकित्सक बीच में एक टेबल या कुर्सी रखकर उस पर खड़ा हो जाता है उसके चारों तरफ रुग्ण लोगों का समूह जिन्हें हीलिंग लेनी है वे बैठ जाते हैं और उनके चारों तरफ एक गोल घेरा बनाकर वे लोग जो हीलिंग में मदद पहुंचाना चाहते हैं वे सब खड़े हो जाते हैं चारों तरफ कीर्तन होता है कीर्तन में सब लोग नाचते हैं झूमते हैं हीलिंग देने वाले भी और हीलिंग लेने वाले भी खूब उत्सव प्रसन्नता के माहौल में नाचते झूमते गोल गोल घूमते हुए और यह भाव करते हैं कि इन मित्रों की हीलिंग हो जाए इन मित्रों के शरीर मन स्वस्थ हो जाएं। बीच में थोड़ी देर रुककर कीर्तन बंद करके दोनों हाथ आकाश की ओर उठाते हैं भाव करते हैं ऊपर आकाश से ऊर्जा बरस रही है स्वयं के शरीर को भरा हुआ ऊर्जा से महसूस करते हैं और फिर दोनों हाथ उन रुग्ण लोगों की तरफ हथेलियाँ नीचे करके भाव करते हैं कि यह है ऊर्जा उन लोगों की तरफ जा रही है और उनको स्वस्थ कर रही है इस प्रक्रिया को दो तीन बार दोहराते हैं सामूहिक चिकित्सा की यह विधि भी बहुत कारगर है एक और चिकित्सा का प्रयोग होता है जिसको डिस्टेंट हीलिंग कहते हैं इसमें उस व्यक्ति का फोटोग्राफ रखना या उसकी स्पर्श की हुई कोई चीज़ जैसे उसका रूमाल या उसका कोई वस्त्र इस तरह की कोई चीज़ भी उपयोगी होगी उस व्यक्ति की ऊर्जा किसी भांति वहाँ मौजूद हो इस व्यक्ति को अगर आपने पहले देखा है तो उसका फोटोग्राफ बहुत उपयोगी हो जाएगा और कभी कभी जिस व्यक्ति को आप नहीं भी जानते उसको भी फोटोग्राफ के द्वारा ही भेज सकते हैं प्रक्रिया वही होगी स्नान करके सुबह सुबह प्रार्थना भाव में डूबकर व्यायाम और प्राणायाम करने के उपरांत साक्षी भाव में समाधि में स्थिर होकर उस व्यक्ति के फोटोग्राफ की तरफ देखें आप चाहें तो अपने आज्ञा चक्र पर अपनी ऊर्जा को फोकस करके उस व्यक्ति के फोटोग्राफ के आज्ञा चक्र पर ऊर्जा को प्रेषित करें यह चाहें तो दोनों हथेलियों से भाव करें ऊर्जा जा रही है उसके फोटोग्राफ के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंच रही है और उसकी चिकित्सा हो रही है इस प्रयोग के लिए एक विशेष समय नियुक्त किया जाए उस व्यक्ति को भी पता हो कि आप इस समय उसकी लिंग कर रहे हैं तो टेलीफोन से इस बात का समय पहले से तय होना चाहिए वह व्यक्ति भी उस समय स्नान करके ताज़े वस्त्र पहन के ध्यानपूर्वक प्रार्थना भाव में डूबा हुआ शिथिल और शांत होकर ऊर्जा को ग्रहण करने की भावदशा में हो पहले से समय तय करने की पंद्रह मिनट यह प्रयोग चलेगा उस पंद्रह मिनट में वह बहुत ग्रहणशील हो जाए वह यही कल्पना करे कि हीलर उसके पास में बैठकर ही उसको हीलिंग दे रहा है ये टेंट हीलिंग दूर से दिव्य चिकित्सा का एक प्रयोग है चौथा प्रश्न विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों के बीच क्या कोई सामंजस्य संभव है निश्चित रूप से सभी चिकित्सा पद्धतियों के भीतर जो कॉमन फैक्टर्स हैं अगर हम उनकी तरफ देखें तो हमें ख्याल में आना शुरू होगा कि एक सामंजस्य है बीमारियां दो प्रकार की हैं एक वे जो भीतर से बाहर की तरफ आती हैं हमारे सूक्ष्म चेतना के तलों से स्थूल शरीर की तरफ और कुछ बीमारियां बाहर से भीतर की तरफ जाती हैं फ्रॉम आउटसाइड इन स्थूल से सूक्ष्म की तरफ सामान्यत प्रभाव दोनों दिशाओं में बहते हैं बाहर से भीतर की तरफ भी भीतर से बाहर की तरफ भी एक आदमी अगर बहुत चिंतित रहता है तो बहुत संभव है उसके पेट में पेप्टिक अल्सर हो जाए कि वो हाइपरटेंशन टेंशन का रोगी हो जाए या हृदय का रोगी हो जाए उसकी चिंता जो कि मन में चल रही है उसके शरीर प्रभावित करती है इसका उल्टा भी संभव है एक व्यक्ति को शरीर में स्थूल रूप से कुछ हो गया है समझो उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया उससे चलते नहीं बनता है और दो महीने रेस्ट कर रहा है इस दो महीने की तकलीफ लगातार दर्द प्लास्टर बंधा हुआ हिल हिलडुल नहीं सकता ये उसके मन को भी प्रभावित करेगा यह संभव है कि दो महीने के इस समय में उसका मन उदास हो जाए डिप्रेशन से भर जाए तो एक मानसिक बीमारी शुरू हो गई जिसकी शुरुआत शरीर से हुई तो दोनों तरफ से प्रभाव बैठते हैं बाहर से भीतर की तरफ भी और भीतर से बाहर की तरफ भी बहुत सी बीमारियां ऐसी भी हैं जो कहीं हमारे पिछले जन्मों की स्मृतियों से आती हैं, सम्मोहन विदों इस पर बहुत काम किया है उदाहरण के लिए एक हिप्नोटिस्ट की संस्मरण में पढ़ रहा था उसने लिखा है कि एक महिला उसके पास आई जिसके घुटने में बहुत दर्द रहता था और डॉक्टर कहते थे इसके घुटने में कोई खराबी नहीं है लेकिन उसको गहरे सम्मोहन की अवस्था में पता चला कि पिछले जन्म में उसका एक्सीडेंट हुआ था घुटने में भारी चोट लगी थी सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई थी और भयंकर पीड़ा में ही उसकी मृत्यु हुई थी उसके सूक्ष्म शरीर में उसकी एस्ट्रल बॉडी में या उसके मन शरीर में साइकिक वॉडी में इसके इंप्रेशन सभी भी मौजूद हैं वह शरीर तो पिछले जन्म का वहीं छूट गया लेकिन वह मन वह संस्कार वह स्मृति इस, इस जन्म में साथ आ गई याद रखना मन का पुनर्जन्म होता है वही मन सारी स्मृतियों को सजोए चला आता है इस जन्म में शरीर ठीक है उस घुटने में कोई तकलीफ नहीं है लेकिन उस महिला को बहुत दर्द महसूस होता है ठीक से उससे चलते भी नहीं बनता और चूंकि वो ठीक से चलती नहीं है दर्द की वजह से धीरे धीरे घुटने के आसपास की मांसपेशियाँ खराब होने लगी मस्कुलर एट्रॉफी होने लगी घुटने के भीतर के लिगामेंट्स और टेंडेंस खराब होने लगे क्योंकि उनका उपयोग ही नहीं हो रहा वो अपने पैर को अकड़ा के रखती है उसको हिलाती डुलाती नहीं है अब ये बीमारी भीतर से बाहर की तरफ आ रही है कुछ वर्षों में धीरे धीरे उसका घुटना वास्तव में ही खराब हो गया यद्यपि इसकी शुरुआत मानसिक रूप से हुई थी गहरे हिप्नोसिस में उसको सुझाव दिया गया उसकी स्मृति को जगाया गया और एक बार जब वो इस बात के प्रति जागृत हो गई तब धीरे धीरे यह बीमारी उसकी दूर हो सकी और उसका घुटना ठीक हो गया तो बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं जो हम अपनी स्मृति में संजोए हुए हैं और उसे हम ले कर चल रहे हैं और वह शरीर में मैनिफेस्ट होती रहती है तो दो प्रकार की बीमारियाँ मुख्य रूप से समझ लें भीतर से बाहर आने वाली और बाहर से भीतर जाने वाली